तिलसमी बिल्ली एक वक्त का किस्सा है। एक खुशहाल सल्तनत में रहते थे एक मल्लिका और एक बादशाह और उनकी बहुत प्यारी सी छोटी शहजादी लिया। वो एक बहुत ही खुश मिजाज और हस्ती खेलती छोटी बच्ची थी। एक दिन रानी बाग में थी और लिया अपने खिदमतगारों के साथ। यकायक झाडियों में से गिरी एक बिल्ली के बाल, पत्तों और धूल से सने थे और लगता था उसे दर्द हो रहा है ही, ही, ही, ही, ही, क्या? ओह एक बिल्ली? तफा हो जाओ यहां से, ये बिल्ली तो बहुत गंदी है जाओ यहां से, चले जाओ, चले जाओ बिचारी बिल्ली बहुत उदास हो गई और जाने के लिए मुड़ी और जब उसने जाते हुए देखा तो छोटी लिया अचानक रोने लगी। वा, वा, वा, वा। ओ बेटा, लगता है लिया इस बिल्ली को पसंद करती है। चलो इसे पाल पालने, ये उसके पालतू हो सकती है। तो बिल्ली को उठाया गया और उसे महल में ले जाया गया। वहाँ खिदमतगारों ने � उन्होंने उसके पंजे की तीमार की और आखिर में एक बड़ा सा प्यारा रिबन उसके गले के गिर्द बांध दिया। ओह, ये तो सच मुझ बहुत प्यारी लगने लगी है। लिया को ये बहुत पसंद आएगी। लिया, देखो प्यारी किटी। तत्त। लिया को बिल्ली से बहुत मोहब्बत थी। वो उसके वहाँ आए बिना सोती नहीं थी। नहीं वो مسلسل रोती रहती जब तक कि बिल्ली उसके पास नहीं आ जाती उन्हें जुदा नहीं किया जा सकता था और वो हमेशा इकट्ठे ही मिलते जानमन क्या ये हैरानगीज नहीं है कि उनका ये नाता कितना मजबूत है हां बेशक मुझे उम्मीद है कि ये नाता लंबे تک तक चलेगा ये बिल्ली ही सिर्फ ऐसी चीज है जो लिया को बहुत खुश रखती है हां बिल्कुल <laughs> उस रात जब پوری दुनिया सो रही थी बिल्ली उठी और अपनी पट्टियां झाड़ दी म्याऊ यह ठीक हो गया मेरा जिस्म आखिरकार ठीक हो गया मुझे इस महल से चले जाना चाहिए मेरी प्यारी शहजादी अभी सोई हुई है आपके रहमोकरम का शुक्रिया मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा अगली सुबह बिल्ली को ढूंढा गया खदिमतगार सफाई करने वाले اے بلی کہاں ہو تم؟ یہ کم وقت بلی آخر کہاں چلی گئی؟ کیا تمہیں وہ ملی دیا؟ ہاں مجھے ملا دیکھو ایک روئی بھرا کھلونا ہے کیا یہ ویسے ہی نہیں ہے؟ اور اس طرح محل سے بلی کو بھلا دیا گیا بہت سال گزر گئے اور شہزادی لیا بڑی ہو ایک بہت خوش مزاج اور خوبصورت خاتون بنی उसे बहुत पसंद था लंबी लंबी सैर पर जंगलों में जाना और देखना खूबसूरत फूलों को और छोटी-छोटी चिड़ियों के साथ गाना गाना कितना सुहाना दिन है क्या तुम्हें भी नहीं लगता ओ हाँ, शहजादी ओ ये बहुत खूबसूरत है ओ हां वाकई अच्छा दिन है <laughs> सो सो आहिस्ता से सो जाओ अपनी आंखें बंद करो और गहरी नींद में सो जाओ और उसके साथ ही दो थके हुए खदिमतगार गहरी नींद में सो गए लिया बहुत खुश थी क्योंकि अब वो जहां चाहे जा सकती थी आह आजादी चलो देखो मुझे क्या मिलेगा अगर मैं थोड़ा और आगे जाती हूं और जब वो आगे बढ़ी, तो वो खुशी-खुशी गाने लगी। उसकी आवाज बहुत ही दिलकश और प्यारी थी। उसकी कशिश में सभी गाने वाले परिंदे चले आए, और साथ ही इस कशिश में मुतला हुआ एक बहुत बड़ा नामुराद देव जो उस जंगल में रहता था। ओहोहोहोहोहो, कितना खूबसूरत गाना है, और इतनी खूबस ل ل ل آ آ مجھے جانی دو میں تمہیں گھر لے جاؤںگا اور تم یقینا میری بیوی بنوگی نہیں نہیں مہربانی کر کے میری مدد کرو اور کسی نے اس کا چلانا نہیں سنا کیونکہ وہ بہت دور نکل گئی تھی اور اس کے خدمتگار گہری نیند میں سو رہے تھے وہ اسے لے گیا اپنی اندھیری گار میں اس نے اسے نیچے رکھا اور وہ رونے لگی अब तो मेरी हो अपना ये खौफनाक रोना बंद करो मुझे यहां से किसी भी किस्म की खौफनाक आवाज नहीं चाहिए मैं चाहता हूं कि तुम हर रोज मेरे लिए गाओ अब चलो गाओ और बेचारी लिया अशक भरी आंखों से गाने लगी पर वो कुछ नहीं कर सकती थी ला ला ला। शाम को देव को प्यास लगी और उसने लिया को बाहर भेजा आपशार से पानी लाने के लिए। जाओ और ये बाल्टी अपने साथ ले जाओ और भागने की सोचना भी मत। अगर तुम ऐसा करती हो तो जब तक तुम मिल नहीं जाती मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। बेचारी लिया उदास होकर आपशार की तरफ गई। जब वो वहाँ पहुँची तो उसने वहाँ एक चट्टान पर एक बिल्ली को सोए हुए देखा। ये वही बिल्ली थी जिसके साथ बचपन में वो खेला करती थी, पर उसे ये याद नहीं था। आह, कितनी प्यारी है! इधर आओ, मेरे पास आओ किटी। लिया ने उसे छुने के लिए अपना हाथ फैलाया, पर वो उछलकर झाड़ियों में चली गई। � तुम आ गई? लो, इधर आओ। अच्छी बिल्ली। ओह, तुम कितनी खूबसूरत हो। क्या तुम मेरी दोस्त बन सकती हो? या मेरा कोई दोस्त नहीं है। और एक नामुराद देवों ने मुझे अगवा कर लिया है अपनी बेगम बनाने के लिए। मैं भाग भी नहीं सकती, वरना वो मेरे पीछे आ जाएगा। का, काश तुम मुझे बचा सकती। क्या त और जैसे ही उसने ये कहा, छोटी बिल्ली तब्दील हो गई एक खूबसूरत नौजवान में, जिसके चमकीले लाल बाल थे, पर उसके बारे में एक और बात भी अजीब थी, उसके सिर पर बिल्ली के कान थे और उसकी पीठ पर बिल्ली की दुम लहरा रही थी। ओ, आह, तुम, तुम क्या हो? कौन? पैहरबानी करके डरो मत। मैं शहजादा रैडली हूं पड़ोस की सल्तनत से। जब मैं छोटा था, मैं एक बहुत ही कमज़रफ बच्चा था। इसलिए मुझे बद्दुआ दी गई कि मैं एक बिल्ली की रूह बन जाऊं और यहां इस जंगल में रहूं। पर कोई तो तरीका होगा इस बद्दुआ को तोड़ने का। खैर एक तरीका है। मुझे किसी पर ऐसा अजीम रहमों कर्म ये तो लगता है कि बहुत चेषाधि तुम कहां चली गई थी मैं प्यास से मर रहा हूँ और तुम गायब हो गई ओ नहीं मुझ मुझ, मुझ मुझे जाना होगा अलविदा रुको लिया ओ नहीं क्या रुको तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम पर रैडली ने खुद को झाड़ियों में छिपा लिया था अगली दोपहर को जब लिया देव के लिए खाना पकाने की कोशिश कर रही थी रैडली खिड़की से अंदर कूदा। ओह हेलो किटी अब मेरा मतलब है रैडली। हाय तुम क्या कर रही हो? अ कुछ नहीं उस बड़े से दरिंदे के लिए कुछ अच्छी सी चीज बनाने की कोशिश कर रही हूँ क्या सूप में स्ट्रॉबेरी जायकेदार लगेंगी? आह स चलो मैं जाकर उन्हें लाती हूँ। मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। और जब लिया बाहर गई स्ट्रॉबेरी की तलाश में, तो रैगले ने अपने सामने एक काली मिर्च की बोतल देखी। हम्म, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं बस आ, उपस, ओ ओ खैर स्ट्रॉबेरी मिल गई। अब चलो इन सबको इकट्ठा मिलाएं। ये सूट कमाल का बनेगा ह पूरी तरह लाजवाब ख़ैर मुझे कहीं जाना है मुझे आपसार पर मिलना जब तुम्हारा काम हो जाए ठीक है और ये कहकर वो खिड़की से बाहर चला गया शहजादी मेरा सूप कहाँ है अगर तुम इसी वक्त नहीं लाओगी तो मैं तुम्हें अपना शाही लंच बनाकर खा लूँगा ये रहा आपका सूप मैंने इसे बहुत ही � देव ने इसे सूंघा और सूप से भरा चम्मच अपने मुंह में डाला पर उसे एक झटका लगा क्योंकि सूप बिल्कुल भी मीठा नहीं था और तो और देव को लगा जैसे उसके मुंह में आग लगी हो ओ इस सूप में तुमने क्या आ पानी पानी पानी देव घर से बाहर भागा दरिया की जानिब पर रैडले उसका इंतजार कर रहा था। उसने अपनी दुम बहुत लंबी बढ़ा ली थी और उसे एक दरख्त के साथ बांध दिया था। आती खा पानी पानी। <laughs> लो वो आ गया? अभी। रैडले ने अपनी तिलस्मी दुम खींच ली और देवो जो पूरी तेज रफ्तार से भाग रहा था, दुम पर लड़खड़ाया और सीधे दरिया में ग اوہ! کیا ہوا؟ میں نے تمہارے لئے اس دو کو ختم کر دیا ہے اب تم جانے کے لئے آزاد ہو سچ مچ یہ تو کمبال کی بات ہے اوہ شکریہ ریڈلی اوہ! یہ سب کچھ کتنا خوف زدا تھا کاش یہ کبھی نہ ہوا ہوتا ریڈلی کو بیچاری شہزادی پر بہت ترس آیا इसलिए उसने अपना हाथ उस पर रखा और आहिस्ता आहिस्ता सहलाया। मैं तुम्हारी ये मुराद पूरी करूंगा। तुम्हें वो कुछ भी याद नहीं रहेगा जो दाऊ की बाबत हुआ है। तुम किसी भी बात से मत डरो और चैन से सो जाओ मेरी प्यारी लिया। रैडली, क्या तुम ओह अम्म लिया की पलकें भारी हो गई और वो जल्दी जब वो वहाँ पहुँचा, तो उसने उसकी खिड़की की तरफ देखा और वहाँ खड़ा हुआ। ये एक लंबा रास्ता होगा। कसकर कर पकड़ लिना लिया। फ्रैडले ने अपनी दुम ऊपर और ऊपर बढ़ाई, जब तक कि वो शहजादी की खिड़की तक नहीं पहुँच गई। उसने उसे कस पकड़ लिया और उन दोनों को महफूज ऊपर खींच लिया। और � جب ریڈلے نیچے پہنچا وہ اچانک سے چمکنے لگا اور وہ کان اور دم اس کے جسم سے غائب ہو گئے کیونکہ ریڈلے نے شہزادی لیا کو دیو سے بچایا تھا اور اس کی یاد داشت غائب کر دی تھی اس کی بددعا اب ہٹا دی گئی تھی اب میں ایک عام انسان بن گیا ہوں پھر سے میں آزاد ہوں اور وہ خوشی خوشی اپنی سلطنت میں واپس گیا अगली सुबह जब शहजादी उठी बादशाह और मल्लिका कमरे में दौड़े चले आए मेरी बेटी तुम कहाँ चली गई थी लिया ओलिया क्या तुम ठीक हो पर लिया कुछ भी याद नहीं कर सकी वो और ज्यादा सकती में थी अपने वालीदेह को फिक्रमंद अपने ऊपर झुके हुए देखकर क्या हुआ है तुम दोनों इतने फिक्रमंद क्यों मुझे इ اور ایک دیو کی بابت اور ایک بہت خوبصورت نوجوان میں سوچتی ہوں پتا نہیں وہ کون تھا جیسے جیسے دن گزرتے گئے بادشاہ اور ملکہ نے اس پر غور کیا کہ ان کی بیٹی کا سلوک عام نہیں ہے وہ ہمیشہ ایک خواب میں لگتی ہے لگتا ہے میں کوئی اہم بات بھول گئی ہوں आ, پر مجھے علم نہیں کہ یہ کیا ہے ہماری بیچاری بیٹی لگتا ہے آج کل وہ خوش نہیں ہے تمہارے خیال سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صرف ایک کی بات ہے جس کی ہم نے کوشش نہیں کی، وہ ہے اس کا نکاح آو، چلو وہی کرتے ہیں، وہ شاید خوشی تلاش سکے جس سے وہ محبت کر سکے تو اگلے دن بہت سی سلطنتوں کے شہزادے اسے دیکھنے کے لیے آئے لیا نے ان سب کو دیکھا، پر اسے ایک بھی پسند نہیں آیا اسی پل ریڈلے اس کا خیر مخدم کرنے آیا جب اس نے مسکرا کر سجدہ کیا، لیا حیرت زدا ہو گئی तुम, तुम वो शहजादे हो जिसका मैंने ख्वाब देखा था। मैं आपकी तारीफ से खुश हुआ। क्या इसका ये मतलब है कि आप मेरा ख्वाब करती हैं निकाह के लिए? सिर्फ अगर तुम बता सको कि मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तभी मैं तुमसे मोहब्बत करूँगी। ओह, मुझे सोचने दीजे क्या ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं? और जल्दी ही उनका निकाह हो गया और वो खुशी खुशी इकट्ठे रहे लिया अपने पूरे दिल से रैडले से मोहब्बत करती थी उसने एक छोटी बिल्ली को भी गोद लिया और जहां रैडले का सवाल है उसने कभी माजी के बारे में नहीं बताया क्योंकि कई मर्तबा बेहतर यही होता है कि बातें खुद तक محدود रखो